गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा प्राचीन योगियों का विकासवाद उपरयुक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्राचीन योगियों का विकासवाद आज आधुनिक विज्ञान के शोध से अपेक्षाकृत अच्छी तरह समझ में आ सकेगा फिर भी योगियों की व्याख्या आधुनिक व्याख्या से कहीं श्रेष्ठ है आधुनिक मत कहता है कि विकास के दो कारण हैं यौन निर्वाचन सेक्सुअल सलेक्शन और वरिष्ठ अतिजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ये दो कारण पर्याप्त कारण नहीं मालूम होते मान लो मानव ज्ञान इतना उन्नत हो गया कि शरीर धारण तथा पति या पत्नी की प्राप्ति संबंधी प्रतियोगिता उठ गई तब तो आधुनिक विज्ञान वेताओं के मतानुसार मानवीय उन्नति प्रवाह रुद्ध हो जाएगा और जाति की मृत्यु हो जाएगी फिर इस मत के फलस्वरूप तो प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति अपने विवेक से छुटकारा पाने की एक युक्ति पा लेता है ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो दार्शनिक नामधारी बनकर जितने भी दुष्ट और अनुपयुक्त मनुष्य हैं मानो ये ही उपयुक्तता अनुपयुक्तता के एकमात्र विचारक हैं उन सबको मार ढालकर मनुष्य जाति की रक्षा करना चाहते हैं किंतु प्राचीन विकासवादी महापुरुष पतंजलि कहते हैं कि परिणाम या विकास का वास्तविक रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति में जो पूर्णता पहले से ही निहित है उसी की अभिव्यक्ति या विकास मात्र वे कहते हैं कि इस पूर्णता की अभिव्यक्ति में बाधा हो रही है हमारे अंदर यह पूर्णता रूप अनंत ज्वार अपने को प्रकाशित करने के लिए संघर्ष कर रहा है ये संघर्ष और होड़ केवल हमारे अज्ञान के फल हैं ये इसलिए होते हैं कि हम यह नहीं जानते कि यह दरवाजा कैसे खोला जाए और पानी भीतर कैसे लाया जाए हमारे पीछा जो पीछे जो अनंत ज्वार है वह अपने को प्रकाशित करेगा ही वही समस्त अभिव्यक्ति का कारण है केवल जीवन धारण या इंद्रिय सुखों को चरितार्थ करने की चेष्टा इस अभिव्यक्ति का कारण नहीं है ये सब संघर्ष तो वास्तव में छड़ है अनावश्यक है बाह्य व्यापार मात्र है ये सब अज्ञान से पैदा हुए हैं सारी होड़ बंद हो जाने पर भी जब तक हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमारे भीतर निहित यह पूर्ण स्वभाव हमें क्रमशः उन्नति की ओर अग्रसर कराता रहेगा अतः विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि होड़ या प्रतियोगिता उन्नति के लिए आवश्यक है पशु के भीतर मनुष्य गूढ़ भाव से निहित है जो ही किमाड़ खोल दिया जाता है अर्थात जो ही बाधा हट जाती है जो तो ही वह मनुष्य प्रकाशित हो जाता है इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी देवता अव्यक्त भाव से विद्यमान है केवल अज्ञान का आवरण उसे प्रकाशित नहीं होने देता जब ज्ञान इस आवरण को चीर डालता है तब भीतर का वह देवता प्रकाशित हो जाता है विवेकानंद साहित्य प्रथम खंड पृष्ठ दो से सात